जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग अलग अलग लोगों से बातें करते हैं और अलग अलग लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं तो आइए आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ बेलेड डांसर हैं और टीचर भी हैं वो सिखाते भी हैं बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हमने उनका देखा मैं खुद दंग रह गया और खुशी हुई मुझे तो मैं चाहूंगा की आपको उनसे मिला दू मुझे अच्छा लगता है जब कोई कलाकार इतना अच्छा अपना कार्य कर रहा है तो हम सभी को उनके साथ जुड़ना चाहिए उनके कार्य को सराहाना चाहिए उनकी कला को सम्मान करना चाहिए तो बैलेड डांसर अनामिका जी हमारे साथ हैं अनामिका जी का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में थैंक यू सो मच स्वागत जी कैसे हैं आप और गोड बाबा के घर में अच्छे ही होंगे <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूँगा कि रेडियो के माध्यम से आपको लोग पहली बार सुन रहे हैं तो आप अपने बारे में ज़रूर बताइए तो मेरा नाम अनामिका है और मैं पाँच साल की उम्र से डांस सीख रही हूँ अभी कई साल हो गए जहाँ मैं ट्रेन कर रही हूँ और बैले ही नहीं मैं दूसरे डांस स्टाइल्स भी करती हूँ जैसे स्पेनिश डांस स्टाइल फ्लमेंगो भी करती हूँ और कई प्रकार के डांस स्टाइल्स जो मैंने सीखे हैं और अभी सिखा भी रही हूं मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मुझे ये मौका मिला कि मैं बाबा के घर में आज परफॉर्म पहली बार परफॉर्म कर रही हूं तो इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता है मुझे ईश्वर के घर पे परफॉर्म करने का इतना बड़ा अपॉरचुनिटी मिला है तो मैं इतनी खुश हूँ कि यहाँ यहाँ मेरा पहली बार मैंने यहाँ ईश्वर के लिए परफॉर्म किया वैसे तो बहुत स्टेज शोज किए हैं बट यहाँ करने में मज़ा ही कुछ और था जी अनामका जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने बारे में कि आपको यहाँ पर पहली बार माउंट आबू में जो आध्यात्मिक संस्थान है ब्रह्मा कुमारी इसमें आर्ट एंड कल्चर विंग के कार्यक्रम में आपने परफॉर्म किया एक बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस आपने दिया लोगों के बीच में और अच्छा लगा सभी को और साथ ही साथ मैं कहूँगा कि जैसे आप एक डांस टीचर भी हैं अलग अलग टाइप के जो डांसेस हैं जिसके नाम आपने बताया फ्लैमिंगो है बैलेट है और भी काफ़ी चीज़ें आप करते हैं सिखाते भी हैं तो मुझे थोड़ा सा ये जानना जरूरी है कि कैसे आपने कहाँ से सीखा और सीखते समय इसकी थियोरी के अंदर डांस क्या हमको देता है डांस से क्या मिलता है वो हमारे श्रोताओं को ज़रूर बताओ तो मैंने जैसे पहले कहा मैं पाँच साल की उम्र से मेरा ट्रेनिंग चालू हुआ और मैंने ट्रेनिंग कई जगह से लिया है मुंबई से ही बट बहुत बड़े टीचर्स के अंडर में ट्रेन हुई हूँ मैंने बैले यहाँ से सीखा जहाँ मुंबई का इंडिया का पहला पहला बैले स्कूल है वो तो वहाँ से मैंने अभी सीखा था बचपन में और अभी मुझे वहाँ ही टीचिंग का सौभाग्य मिला है तो इससे बड़ा गिफ्ट और कुछ नहीं हो सकता है कि मैं पहले इंडिया के पहले बैले स्कूल में ही सिखा रही हूँ जिनका टाइप लंडन से है तो इससे बड़ा और मेरे अचीवमेंट था नहीं और मैंने जैसे कहा फ्लमेंग सीखा है फिर वेस्टर्न और भी डांस स्टाइल जैसे हिप हॉप है फिर लैटिन डांसेस है फिर कथक भी सीखा है तो ये सब मैंने बहुत दूसरे दूसरे टीचर्स से सी सीखा जैसे शामक दावर है एशली लोबो ये सब बड़े कोरियोग्राफर्स हैं मुंबई के तो इनके अंडर मैंने ट्रेन किया है और अब मैं इस लेवल पे आ गई और जो मैंने सीखा है मैं सबके साथ शेयर कर सकूं। आ, बहुत ही अच्छी बात अपना एक्सपीरियंस आपने शेयर किया कि किस तरह से आपने सीखा कौन से स्कूल से सीखा और फिर वहीं पर आप पढ़ा रहे हैं ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि जहाँ से हम सीखते हैं वहाँ पढ़ाने लगते हैं तो अपने आप में खुशी अलग खुशी होती है वो खुशी आपके पास है मैं चाहूँगा कि ये खुशी आपके पास ज़िंदगी भर रहे हमारा मनोस्थिति किस तरह की होनी चाहिए क्योंकि डांस करना सबकी बस की बात भी नहीं है सब लोग नहीं कर पाते हैं कुछ लोग ही कर पाते हैं तो क्या हमारा फिजिकल और मेंटल स्टेज भी इसमें हेल्प करता है तो उसकी कैसी क्या पैरामीटर्स हैं तो मैंने डांस चालू किया एज अ हॉबी कि मुझे बस एक क्लास मिला है जहाँ पर मैं मुझे मज़ा उठा सकती हूँ और जहाँ पढ़ाई नहीं है और फ्रेंड्स बन रहे हैं तो मैंने एज अ हॉबी स्टार्ट किया फिर मुझे बहुत नेचुरली आने लगा मुझे बहुत पसंद आया कि मैं जो सीख रही मुझे उसमें मजा आ रहा है तो मैंने 16 साल की उम्र में ही डिसाइड कर दिया कि मैं इसमें ही मेरा करियर बनाऊंगी क्योंकि ये मुझे भगवान का देन है ऐसे समझे कि ये गिफ्ट है मुझे जो इसको और ग्रो करना है और, और स्प्रेड करना है तो जभी भी कोई भी आते हैं मैं जब सिखाती हूँ तो मेरा एक ही मोटो होता है कि उनको मेरे क्लास में मज़ा आना चाहिए और वो कुछ साथ लेकर जाए नॉलेज तो है ही बट उन्हें मज़ा नहीं आए तो फिर क्या फ़ायदा तो जो भी डांस कर रहे हैं वो तो पहले तो एज अ हॉबी ही लीजिए और अप जैसे स्ट्रेस फ्री टेंशन फ्री कुछ चाहिए तो डांस कर सकते हैं उसमें बहुत मज़ा है नमस्कार आप, आप सुन रहे हैं विशेष और हमारे साथ बेले जिनसे बातें हो रही हैं और मैं चाहूंगा की संगीत के साथ आपका कैसा रिश्ता है किस टाइप का संगीत आप सुनना पसंद करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है डांस में क्यूँकी एक डांसर को अगर संगीत नहीं मिले तो फिर वो डांस कैसे करे तो मुझे तो बहुत प्रकार के सॉन्ग्स पसंद है जैसे बैले में तो खाली ट्यून होता है बिकॉज खाली मूवमेंट है तो इतना सॉफ्ट म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है फिर दूसरे स्टाइल्स में बहुत लाउड भी म्यूज़िक होता है बहुत प्लेफुल म्यूज़िक भी होता है तो मुझे दोनों म्यूज़िक समझने का मैंने किया है क्योंकि ऐसे ही नहीं कि मुझे सिर्फ एक ही चीज़ आए मुझे सब आना चाहिए सब प्रकार के म्यूज़िक समझना चाहिए बीट समझना चाहिए रिदम समझना चाहिए बट मेरा फेवरेट बोल सकते हैं जो मधुर सा ट्यून होता है जिसपे डां एकदम नेचुरली डांस करने का मन करता है तो वो मेरा फेवरेट है <laughs> Uh, मुझे एक गीत बड़ा पसंद है जो यहाँ पर मेडिटेशन uh, में चलाते हैं हम वो खाली एक ट्यून ही है मुझे नाम नहीं पता पर वो ट्यून मुझे बहुत पसंद है और मैं जब भी, भी आंखें बंद करती हूँ तो मैं उस पर ही मन में बैले करती हूँ क्योंकि वो ट्यून इतना मधुर है तो फिलहाल वो मेरा फेवरेट ट्यून है <laughs>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 जग के जो स्वामी हो इतनी तो अरज सुनो है पथ में अंधियारे दे दो वरदान में पुजियारे तो बलह रे बिल्कुल पुल यारे हम जा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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात कार्यक्रम में अनमिका जी हमारे साथ हैं जिनसे बातें हो रही हैं और एक बैलेट डांसर हैं तो मैं चाहूँगा कि बैलेट कैसे परफॉर्मिंग में आया और इसकी शुरुआत कहाँ से कैसे हुआ और इसको कैसे लोगों ने सीखा तो बैले स्टाइल तो बहुत तो सेंचुरीज पहले आता है जब किंग्स और क्वीन्स का ज़माना था और उन्हें खुश करने के लिए डांसिंग बैले डांस करते थे कोर्ट में तो फिर वो स्टार्ट हुआ था इटली में वहाँ अंग्रेज़ डांस स्टाइल है फिर वहाँ से डेवलप हो हो के फ्रांस में आया फिर फ्रांस वाले भी करने लगे बैले फिर उन्होंने ये ऐसे एक मतलब कोर्ट से किंगडम से लेकर आम जनता को भी देना चाहा तो उन्होंने फिर बैले के क्लासेस खोले और बैले बहुत ही डिफ़िकल्ट स्टाइल माना जाता है और बहुत ही एक्सपेंसिव स्टाइल क्योंकि बैले ट्रेनिंग बहुत सबको नहीं मिल सकता क्योंकि उसका ट्रेनिंग ही बहुत एक्सपेंसिव है इंडिया में हो अब्रॉड में हो ट्रेनिंग बहुत ही एक्सपेंसिव है तो फिर वो इतना और इतना डिफ़िकल्ट डांस फॉर्म भी है क्योंकि उसका जो बॉडी का अनाटमी होता है वो फुल different shape में होता है आपकी मसल्स को डेवलप और स्ट्रॉन्ग बनाने को जो कोई नॉर्मल डांसिंग में नहीं होता होता है लाइक थोड़ा होता है पर इसमें पूरा मसल में काम है पूरा कंट्रोल है पूरा एब्स का वर्कआउट है पूरा टॉप टू बॉटम कंट्रोल करना पड़ता है बॉडी को तो ये इससे बहुत साल का ट्रेनिंग लगता है तो हमारे पास बच्चे आते हैं जो 5 साल की उम्र में स्टार्ट करते हैं और 20 तक भी उनका मतलब मास्टर नहीं करते डांस फॉर्म कि इतना साल का ट्रेनिंग लगता है इसमें और इसमें डेडिकेशन डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है ये एक बहुत ही अच्छा डांस फॉर्म है बहुत ही जब देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है कि कितना ग्रेसफुली डांस कर रहे हैं पर वो डांसर को ही पता कि वो इतना मेहनत कर रहा है अंदर से और इतना मसल्स पकड़ के रखा है और कितना बॉडी पार्ट्स पकड़ के रखा है तो वो उसको ही पता कि क्या अंदर से दर्द हो रहा है बट जब दिखाने में होता है तो इतना ग्रेसफुल और सॉफ़्ट लगता है तो वही एक रियल डांसर की कला है जो अंदर है वो न दिखाए बस बाहर से एक स्माइल रखे और ऑडियंस को दिखाए कि ये तो रूई जैसा इजी सॉफ्ट है <laughs> बहुत ही अच्छी बात आपने बताया किस तरह से ये परफॉर्मेंस होता है और इसके लिए आप पूरी तरह से बॉडी का वर्कआउट होता है सर से लेकर पांव तक पूरे एक्सरसाइज होते हैं और कई बार दस दस पंद्रह साल होने के बाद भी हम नहीं सीख पाते हैं लेकिन कोई कोई लोग जल्दी भी सीख पाते हैं कोई लोगों को टाइम लगता है तो पूरा वर्कआउट के ऊपर है कि आप इन चीज़ों को कैसे करते हैं तो हर चीज़ में संघर्ष है और जब संघर्ष करते हैं तभी हम संसार को कुछ दे पाते हैं संघर्ष नहीं तो कुछ दे भी नहीं पाएंगे <laughs> तो चलिए बहुत ही अच्छी बातें अनामिका जी से हुई आज के इस शो में और मैं कहूंगा जाते जाते आप एक मैसेज के तौर पर हमारे श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे बहुत ही लवली मैसेज जो मैं सबको देना चाहूँगी पहला तो ये है कि आप वो ही करें जिसमें आपको जो इंटरेस्ट है जिसमें आपको बहुत चाह है करने की क्योंकि बिना चाह और इंटरेस्ट के आप कुछ कर नहीं सकते हैं और मेडिटेशन uh, भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है अभी इतना स्ट्रेसफुल लाइफ है सिटीज़ में इतना बिजी लाइफ है हमारा तो मेडिटेशन करना बहुत ही ज़रूरी है और मेरा एक्सपीरियंस से मैं इतनी यंग होकर मैं तो इस यूनिवर्सिटी का नाम और यूथ को बताऊँ कि मैं यहाँ पे मेडिटेशन मैंने सीखा है और आपको भी सीखना चाहिए और मुझे पुश करने वाली मेरी मम्मा थी मेरी मदो थी तो मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे उन्होंने ही पुश किया फिर आज मुझे ननिनी दीदी ने यहाँ पे पुश किया है पूरे घाटकों पर जोन ने आज पुश किया मुझे यहाँ पे आके परफॉर्म करने को तो इतना अच्छा महसूस इतना गर्व महसूस हो रहा है कि इतने लोगों में से मुझे चुना उन और एक मैसेज मैं कहूँगी कि आप काम भी करें बट यह ना भूले कि आपको मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है अपने माइंड को मेंटल हेल्थ को पहले इम्पोर्टेंस दीजिए फिर फिजिकल हेल्थ को इम्पोर्टेंस दीजिए फर्स्ट कम्स द सोल एंड देन द बॉडी बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और जैसे कि मैसेज में बताया गया अभी अनामिका जी ने कि Soul, आत्मा को पहले इम्पोर्टेंस दीजिए उसके बाद शरीर आता है जितना आत्मा की तरफ आपका ध्यान होगा अपने आप शरीर भी आपको साथ देगा और मोल्ड होगा तो चलिए बहुत ही अच्छा मैसेज है थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े <laughs> श्रोताओं आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी तब तक आप बने रही रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनी सुनते रहो नमस्कर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 मेरा खो जाओ वो हमसे कहती है यादों में खो जाओ वो हमसे कहती हैं देखो खुदा ही मेरा